नेक्स्ट संजय गोयल जी पूछ रहे हैं कि जब भी समाज में कोई अन्याय या अव्यवस्था देखते हैं तो लगता है कुछ करना चाहिए तो ये समाज सुधारने की इच्छा क्यों जागृत होती है हाँ समाज सुधारने की इच्छा शब्द थोड़ा ठीक कर लेते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के में इस पूरे परंपरा से जो कुछ लिए हो उसमें जो अच्छा है उसको बना रखना चाहते हो और उसमें जो कमियाँ हैं उसको पूरा करना चाहते हो यही मानव का कुल महत्व है अभी तीन प्रश्न पहले जो हम लोग बात कर रहे थे तो आप अपने महत्व को साबित करना चाहते हो ये कामना अच्छी है लेकिन ये महत्व को सिर्फ कामनाओं के आधार पर साबित नहीं किया जा सकता इसके लिए योग्यता बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है शिक्षा है ना परंपरा चार पैर पे चलती है उसमें वन ऑफ द पेयर इस एजुकेशन और एजुकेशन को डिलीवर करने की योग्यता एक मॉडल के साथ एक आचरण के साथ ही हम खड़ी कर पाएंगे तो ये सारा महत्व का प्रमाण वहीं जाकर होने वाला है इस कामना को बना कर रखिए जल्दी जल्दी अपनी योग्यताओं को बढ़ाइए